अब जो है अब क्या रोग है आगे प्रमाण की भाई सबको एसिडिटी नहीं बताया बताया जीरा आंसर वो वही है जीरा एसिडिटी आंसर दोनों भाई भाई सूख जीरा और थोड़ा नमक आंसर भी वही काम करेगा जीरा ही काम करेगा आंसर में सोख नहीं चाहिए खाली जीरा वही पानी में डाल के उबाल के अल्सर कितना दिन का है अगर ज्यादा दिन है तो ज्यादा दिन देना पड़ेगा कम दिन का है तो जल्दी ठीक होगा हड़द पानी भी दे सकते हैं उसको पानी में हड़द मिला अल्सर अगर बहुत खराब है तो अल्सर माने कोट में होने वाला कोई घाव अंदर जो घाव होता है उसको अल्सर कहते आंकड़े में हो सकता है वो तो कई कारण है उसके खून आता नहीं भी आता ये अंदर जो आहार नली है इसमें कहीं भी घाव हो सकता है आतड़ियों में हो सकता है जहां पर हमारा जठर है वहां हो सकता है कहीं भी अंदर घाव हो गया उसको आंसर कह देते हैं आ भी सकता है खून नहीं भी आ सकता जरूरी नहीं है।